भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनाशों का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक 26 ध्यान से भय क्यों प्रश्न सक्रिय ध्यान के तीसरे चरण में काफी शक्ति लगाने पर वह प्रकाश के सिवाय कुछ भी नहीं बचता है फिर भय पकड़ता है कि मरा हे प्रभु उस घड़ी में क्या करना चाहिए उस घड़ी में मरना चाहिए मरे बिना थोड़ी चलेगा उस घड़ी में अपने को बचाने की चेष्टा ही फिर तुम्हें वापस लौटा लाएगी उस घड़ी में खुद को खो देना उस घड़ी तो कहना अंतिम यह अभिलाष हृदय में जीवन दीप जलाकर मेरा चाहे कोई हरे अंधेरा किंतु बुझे यदि दीप कभी तो बुझे तुम्हारे कोमल कर से अंतिम यह अभिलाष हृदय में परमात्मा के हाथ से अगर तुम्हारा दिया बुझता हो तो और क्या सौभाग्य हो सकता है किंतु बुझे यदि दीप कभी तो बुझे तुम्हारे कोमल कर से अंतिम यह अभिलाष हृदय में पूछा है कि ध्यान के अंतिम चरण में केवल प्रकाश बचता है और क्या चाहते हो कुछ और की भी इच्छा है प्रकाश का तो अर्थ हुआ जो बचना चाहिए वही बचा आप शुद्धतम बचा प्रकाश प्रभु रूप है प्रभु प्रकाश की आभा है इस प्रकाश में तुम भी मत बचो इसलिए तो घबराहट लगती सब गया तो आखिर में लगता है अब मैं भी जाऊंगा क्योंकि तुमने अब तक अपना जो रूप जाना है वो उसी सभी का जोड़ था वो सब तो गया अब तुम कैसे बचोगे तुम्हारा सब गया तो तुम भी जाओगे इससे घबराहट पैदा होती ध्यान के अंतिम चरण में मृत्यु घटेगी उसको घटने देना है स्वागत से घटने देना है से घटने देना है तो समाधि तत्म उपलब्ध हो जाएगी अगर डर डर के वापस लौटते रहे तो ये यात्रा तो ऐसी हुई कि गंगा गई सागर तक और ठिटक के खड़ी रह गई और लौटने लगी गंगोत्री की तरफ सागर तक गए हैं तो गिरना ही होगा फिर गंगा यह कहे कि नहीं अब मैं गिरना नहीं चाहती मैं तो मिलने आई थी गिरने थोड़ी आई थी मैं तो सागर होने आई थी मिटने थोड़ी आई थी तो क्या कहोगे तुम गंगा से तुम कहोगे सागर होने का एक ही उपाय है कि सागर में खो जाओ तुम में सागर तभी खो सकता है जब तुम सागर में खो जाओ तुम मिटो तो सागर हो जाए ध्यान की आखिरी घड़ी में तुम्हारी गंगा सागर के किनारे आके खड़ी हो जाती तब तो मन घबड़ाता है स्वाभाविक है मैं समझ सकता हूं सभी का घबराया है कोई बुद्ध कोई महावीर कोई नानक कोई कबीर उस घबराहट से बचा नहीं वो सभी का घबराया है वो मनुष्य का स्वाभाविक रूप है अब तक जिसे अपना जाना था जीवन जाना था वो सब छूटता लगता है बिखरता लगता है सारा अतीत शून्य में लीन होता मालूम पड़ता है भविष्य का कुछ पता नहीं तो मृत्यु मुंह बाके खड़ी हो जाती उस क्षण नाचते हुए मृत्यु में समा जाना लौट के पीछे मत देखना लौट के पीछे देखा कि मुश्किल न पड़ जाओगे लौट भी ना पाओगे और गिर भी ना पाओगे त्रिशंकु हो जाओगे बड़ी दुविधा में पड़ जाओगे बड़े द्वैत में पड़ जाओगे उधर सागर बुला रहा होगा इधर पीछे का अतीत बुला रहा होगा उधर भविष्य खींचेगा इधर अतीत खींचेगा तुम दोनों के बीच खींच के पिस जाओगे बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने ध्यान की इस घड़ी में मरने से विरोध किया वो विक्षिप्त हो गए क्योंकि लौट भी नहीं सकते अब अब गंगोत्री तक जाना कैसे संभव है जहां तक आ गए आ गए लौटना तो होगा नहीं और आगे जाना नहीं चाहते तो सारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उमड़ने घुमड़ने लगेगी उससे विक्षिप्तता पैदा हो सकती है धर्म के जगत में या तो मृत्यु को घटने दो या पागल हो जाओगे इसलिए मैं कहता हूं मरो पूछा है हे प्रभु उस घड़ी में क्या करना चाहिए कुछ करना नहीं चाहिए चुपचाप सरक जाना चाहिए सागर में जैसे ओस की बूंद घास की पत्ती से सरक के पृथ्वी में गिर जाती खो जाती ऐसे चुपचाप सरक जाना चाहिए और गिर जाना चाहिए गिर के तुम पाओगे कि पहली दफे जाना तुम कौन हो मिटके तुम पाओगे कि हुए शून्य होके पाओगे कि पूर्ण उतरा तुमने इधर तुम गए कि उधर परमात्मा आया प्रकाश तो उसके आगमन की खबर है जैसे सुबह सूरज निकलने के पहले एक लाली छा जाती छितिज पर प्राची सुर्ख होने लगती सूरज की अगवानी में ये सूरज का पहला संदेश हुआ आता ही है सूरज अब अब देर नहीं पक्षी चहकने लगते हवाएं फिर गतिमान होने लगती प्रकृति जागने लगती प्राची लाली हो गई सूरज आता ही है अब जब ध्यान के आखिरी चरण में प्रकाश बचे तो समझना कि प्राची लाल हो उठी अब सूरज आता ही है अब मंत्र मुक्त नाचते अहोभाग्य मानते गिरने को तैयार हो जाना मिटने को तैयार हो जाना ध्यान का अंतिम चरण मृत्यु है इसलिए ध्यान के बाद जो घटना घटती उसे हम समाधि कहते समाधि का अर्थ महामृत्यु जो मरने योग्य था मर गया जो नहीं मर सकता था वही बचा मृत्यु गया अमृत बचा मरण धर्मा से छुटकारा हुआ अमृत से गांठ बंधी और जिसे तुम जिंदगी कहते हो उसमें बचाने जैसा भी क्या है क्या है बचाने को तुम्हारे पास तुम व्यर्थी बचाने की चिंता में लगे रहते हो बचाने को कुछ भी नहीं हालत वैसी है जैसे कोई नंगा नहाता नहीं क्योंकि कहता है कि नहाऊंगा तो कपड़े कहां सुखाऊंगा नंगा है कपड़े सुखाने की चिंता के कारण नहाता नहीं तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे हाथ बिल्कुल खाली हैं, तुम्हारे प्राण खाली है तुम रिक्त हो इस रिक्तता को भी नहीं छोड़ पाते नहीं है कुछ तो भी मुट्ठी नहीं खोल पाते अगर कुछ होता तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती बेदलों की हस्ती क्या जीते हैं न मरते हैं ख्वाब है ना बेदारी होश है ना मस्ती है कुछ भी नहीं है ख्वाब है ना बेदारी होश है ना मस्ती है बेदलों की हस्ती क्या जीते हैं ना मरते हैं तुम जिसे जीवन कहते हो वो जीवन नहीं है जीवन और मृत्यु के बीच में अटके हो तुम जिसे मृत्यु कहते हो वो मृत्यु नहीं है तुम जिसे जीवन कहते हो वो जीवन नहीं है मृत्यु तो केवल उन्होंने जानी जो समाधि में मरे तुम जिसे मृत्यु कहते हो वो तो एक बीमारी का दूसरी बीमारी में बदल जाना है वो तो वस्त्रों का परिवर्तन है घर बदल लेना है भीतर के सब रोग वही के वही रहते घर बदल जाता तुम जिसे जीवन कहते हो अगर वही जीवन है तो फिर परमात्मा की खोज व्यर्थ है। परमात्मा को हम खोजते इसीलिए हैं कि जिसे हमने अब तक जीवन जाना वो धीरे धीरे सिद्ध होता है कि जीवन नहीं था भ्रांति थी माया थी एक सपना था परमात्मा की खोज का इतना ही अर्थ है कि यह जीवन जीवन सिद्ध नहीं हुआ अब हम महाजीवन को खोजते किसी और जीवन को खोजते लेकिन जिन मित्र ने पूछा है उनका प्रश्न बिल्कुल ही अनिवार्य है सभी ध्यानियों को घटता है इसलिए चिंता मत लेना डर लगे तो अपराध भाव भी मत पैदा होने देना स्वाभाविक है कोई भी उस घड़ी आके ठिटक जाता है यही तो गुरु की जरूरत हो जाती उस घड़ी अगर गुरु ना हो तो तुम लौट जाओगे या कम से कम वहीं अटके रह जाओगे गुरु के बिना इस घड़ी में पागल होने की पूरी संभावना है गुरु का केवल इतना मतलब है कि वो तुम्हें आश्वस्त कर सके कि मत डरो देखो मैं खो गया हूं फिर भी हूं बहुत होके हूं अनंत होके हूं शाश्वत हो कि हूं आ जाओ ले लो छलांग डरो मत झिझको मत संदेह ना करो उतराओ गुरु हाथ बढ़ा दे खींच ले मरने की हिम्मत दे दे मिटने का बल दे दे तो उतरते से ही तुम्हें पता चलेगा कि नाहक परेशान थे मैंने सुना है एक आदमी एक अंधेरी अमावस की रात में पहाड़ पे भटक गया अंधेरा गहन हाथ को हाथ न सूझे किसी तरह टटोल टटोल के वो रास्ता खोज रहा था कि गड्ढे में गिर गया गड्ढे में गिरा तो उसने एक वृक्ष की जड़ को पकड़ लिया जोर से सारी रात कैसे कटी कहना कठिन रोता ही आंसू बहाता ही रात बीती सर्द रात ठिठुर रहा हाथ जड़ हुए जाते कब वृक्ष की जड़ हाथ से छूट जाएगी कहना मुश्किल बल खोता जाता मृत्यु निश्चित है पता नहीं नीचे कितना बड़ा गड्ढो और फिर आधी रात के करीब हाथ बिल्कुल ठंडे सुन्न हो गए पकड़ संभव न रही जड़ छूट गई और वो आदमी गिरा और गिरने के बाद उस घाटी में खिलखिलाहट की आवाज आई क्योंकि नीचे कोई खाई न थी समतल जमीन थी गिर के पता चला कि गिरने को कुछ नीचे था ही नहीं नाहक कष्ट झेला लेकिन अंधेरे में पता कैसे चले गिर के पता चला कि नीचे समतल भूमि थी खिलखिला के हंसने लगा सुनो मेरी उतर आओ लौट के मत देखो जो गया गया और प्रभु द्वार पर खड़ा है सुनो मेरी स्वागत कर लो गले भेट लो आनंद से उतर आओ नाचते गुनगुनाते सौभाग्य समझो प्रकाश आया प्राची लाल हो उठी सूरज करीब है मैं तुमसे कहता मरो